suroki sabu आप सुन रहे इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुंबई से एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा है जिसको मैनेज कर रही है गीतांजलि राव गीतांजलि राव जी से हम लोग बात करेंगे अभी गीतांजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ओपन राउंड डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग में यस थैंक यू सो मच रमेश जी मुझे भी अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आपको इस ग्रुप में जैसे ये डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन हम लोग इसको देखकर क्या लग रहा है क्या फील हो रहा है मुझे तो लग रहा है कि आप एक बढ़ावा दे रहे हैं संगीत को बहुत से लोग है वो गाना चाहते हैं उनको कोई मार्गदर्शन नहीं है और आपने ये अच्छा जिम्मा उठाया है और लोगो को प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और मैं बहुत ही तह दिल से शु, शुक्रिया अदा करती हूँ की ऐसे नए नए सिंगर्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं और आप उनको बड़ा प्रोत्साहन दे रहे ओके गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए और मैं चाहूंगा कि आप भी गाते हैं आप चाइल्ड आर्टिस्ट हैं टीवी और फिल्मों में आपने काम किया है अभी भी आप काफी काम करते रहते हैं इवेंट्स भी करते रहते हैं रमेश जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहती हूँ जी मैंने शुरू किया था जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था <laughs> जब कोई माध्यम नहीं था कोई चैनल नहीं था ब्लैक और यानी कि नेशनल नेटवर्क और लोकल चैनल सब एक ही नेटवर्क पे आते थी। उस जमाने से मैं ये को देखी उस वक्त फिल्म पे होता था टेलीविजन उसके बाद हाई बैंड लो बैंड बीटा डीवी और स्मॉल चिप नहीं। नहीं। और मैंने काफी फिल्मों में बड़े बैनर के मूवीज में काम कर चुकी नहीं। नहीं। और काफी इवेंट कर चुकी हूँ डी के लिए मैं पंद्रह बीस साल नौकरी कर चुकी हूँ आई वॉज ऑन द पैनल वूटिंग और ऐसे काफी लोगों को देखा है काफी सिंगर्स बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स को देखा है गाते हुए, तो मैं हमेशा चाहती कि मेरा एक जिज्ञासा था hmm. कि मैं बहुत कुछ सीखूं। मुझे कोई भी ऐसे गॉड मदर या गॉड फादर नहीं थे hmm. मैं जाती थी मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी काम करती थी देखती थी और मैं खुद मेहनत से आज मैं आज इस मुकाम पे हूँ आज मैं मास मीडिया लेक्चर्स भी देती हूँ टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैं काफी सोशल वर्क करती रहती हूँ यूनिसेफ के लिए कर चुकी हूँ पिछले पांच छह साल पहले गर्ल चाइल्ड पे एच एड्स पे और काफी चीजों पे बहुत सोशल वर्क करती हूँ और अपने इर्द गिर्द लोग को दुखी या दुख मैं नहीं देख पाती हूँ और मेरा सबसे बड़ा हॉबी है ओल्ड पीपल जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों में रहकर उनके साथ मुझे कनेक्ट होके उनसे प्यार से बात करना और मेरा जो भी थोड़ा सा समय मैं उनको देना चाहता हूँ ओके okay, गीतांजलि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी बात अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से जैसे कि आपने ग्राउंड टू द अर्थ काम किया है इस मास मीडिया में और काफ़ी चीजें आपने देखी हैं बहुत ही उतार चढ़ाव आपने देखा है और आपका जो सपना है कि आप जितना भी समय आपको अभी एक्स्ट्रा मिलता है उसमें आप बड़े बुजुर्गों के साथ अपने खुशी बांटना चाहते हैं उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं उनके साथ समय बिताना चाहती है बहुत ही अच्छा लगा हमें थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि इफ्स ओपन ऑड में आप अपना एक पसंदीदा गीत हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको गुड विशेष के साथ साथ आप भी एक परफॉर्मेंस जरूर सुनाई रमेश जी मैं बेसिकली सिंगर नहीं हूँ बट मैं टॉप के तौर से ऑल ओवर इंडिया गा चुकी हुई शबीर कुमार हमारे काफी सिंगर्स थे और राजेंद्रनाथ जो फिल्म एक्टर है उनके साथ काफी मैंने काम किया है और मैं ऑन स्टेज शोज किया करती थी इस वजह से मैं कोई क्लासिकल या ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ बट एक शौक है मुझे गाने का और मुझे हमेशा अच्छा लगता है गाने में जब भी आ, फ्री रहती हूँ या मूड में रहती हूँ तो मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है रहती थी तू जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे है उन्हीं की कुछ पर हम आज न दिल में दावा था जिन्हें हम दर का खुद न पूछा हाल कभी खुद न पूछा हाल कभी मै फिल्म बिठाए है, है खुद हम मै फिल्म बिठाए खुद हम रत की तरह हम आज भी की तरह रहते थे जिंदगी दूरी ओके थैंक यू बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है ये हर दिल की आवाज है शायद जो प्यार करते हैं उनके साथ ऐसी कई बातें होती हैं <laughs> आपने बहुत ही प्यार से सुनाया थैंक यू सो मच एंड आज मेरा दे, मेरे छोटा सा सर्जरी हुआ और मैं घर आई ओके, ओके फिर भी मैं इन लोगों को बढ़ावा देना चाहती हूँ मेरे ग्रुप के जो भी पार्टिसिपेंट है आज इसलिए मैं प्यार होकर आपके सामने ओके okay, गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यार से आपने हम सभी से बात किया एंड थैंक यू सो मच और आप हेल्दी वेल्दी खुश रहें ऐसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जी और मैं ऑल द बेस्ट विशेस हमारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहती हूँ मैं सभी को कहना चाहूंगी की आप गाइये दिल से गाइये ये मत सोचिए आपका ये सुरहिला आप आप रू से गाओगे बाबा का नाम लेके तो मुझे लगता है कि आप जरूर यशस्वी हो थैंक यू रमेश फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका स्नेह और आपका प्यार आपके पूरे टीम को मेरा नमस्कार थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू गीता रुके नमस्कार आप एफएम तरंग एस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुंबई से हमारे साथ एक ग्रुप जुड़ रहा है इस ग्रुप को तैयार किया है गीतांजलि राव ने आइए सबसे पहले हमारे बीच में ऑडिशन के लिए ओपन राउंड का ऑडिशन के लिए मेरा नाम ना है देवदूत मैं बारह साल का हूँ और आठवीं में पढ़ता हूँ ओके okay, देवदूत बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छी बात है कि आप आठवीं क्लास में पढ़ते हो और गाने का शौक रखते हैं तो ओपन ग्राउंड में हमें एक मुखड़ा एक अंतरा थोड़ा सा सुनाना है आपको एक गीत जो पसंदीदा आपका गाना हो उसे सुनाइए पीड़ा परी जाने रे वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ परा ही ओके okay, देवदूत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है मैं आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए देवदूत की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए देवदूत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक आप मधुबन तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में मुंबई से एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा है और वो मैं चाहूंगा की अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं धन्यवाद रमेश जी पहले तो नाइनटी पॉइंट फोरबन रेडियो में हम लोगों को हम लोग है मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय ऐसा है, है कि मैं जराफ ग्रुप कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट एचआर हूं। गाने की पैशन है बचपन से गाने का शौक था बट अभी लास्ट एक डेढ़ साल से फिर से वो तो अभी मैं कुछ स्टेज शोज भी गया हूं एंड कराओ के ऊपर के ऊपर मैं रेगुलरली गता हूं लास्ट दो साल से ओके संजय बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आप स्टेज परफॉर्म भी करते हैं प्रोग्राम्स भी आपने किया है बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए ओपन ऑडिशन में आपको हम लोग सुनना चाहेंगे एक मुखड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं धन्यवाद गर खुदा मुझसे कहे गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग बंदे मेरे मैं ये मांगू मैं ये मांगू महफिलों के दूर यूँ चलते रहे हम पियाला हम निवाला हम सफर हम राज हो ताकयामत ताकयामत जो चिरागो की तरह जलते रहे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी प्यार हो बंदों से ये हो प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी यारी है यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी साहज दिल छेड़ो जहाँ में साज दिल छेड़ो जहाँ में प्यार की गूंजे सदा साज दिल छेड़ो में प्यार की गूंजे सदा जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारे हो फिदा प्यार लेके नूर आया प्यार लेके नूर आया प्यार लेके सादगी यारी है, है। यारी यारी है है ईमान ईमान मेरा मेरा यार मेरी मेरा, यार मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी धन्यवाद रमेश ओके okay, संजय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है जंजीर फिल्म का शायद अमिताभ और प्राण पे पिक्चराइज किया गया था ये गाना बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच <laughs> तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक thank you so much thank you very much thank you uh, madhuvan tv thank you ramesh ji thanks a lot नमस्कार आप 90 FM, आप 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और ओपन राउंड मुंबई का एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है गीतांजलि राव का ग्रुप तो अभी शिवानी हमारे बीच में है शिवानी नाइक तो शिवानी नाइक बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में कुछ बताइए जी नमस्कार मेरा नाम है शिवानी नाइक देवरुखकर और मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ सिंगिंग इज अ हॉबी लेकिन अब मैं रेडियो मधुबन के जरिए से मैं इसमें बहुत रुचि लेने लगी हूँ और मैं मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मुझे इसमें पार्ट लेने का अवसर मिल रहा है ओके शिवानी बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छा लगा हमें कि आपको रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आप आ रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं खुशी होती है तो शिवानी चाहूँगा कि ओपन राउंड में आप एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपका पसंदीदा है मुकड़ा नंत्रा प्रस्तुत करें थैंक यू जी जी कोई टोह टूह ना लागे किस तरह हिहा सुरझे है रोम रोम एक तारा तेरी उगलियों से जाउल कोई तोह, तोह ना नागे किस तरह तरझे ये, ये तेरी झूठी बात मैं सारी मान लू ये तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लू आखों से तेरी सभी सब कुछ अभी जान लूं की तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तू दिन है मेरा ये मोह मोह की धागी तेरी उंगलियों से जाउल जे कोई टोह टोह लागी किस तरह गिर हे सुलझे ओके okay, शिवानी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है अच्छा प्रेजेंटेशन किया है आपने आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपका ये आवाज पसंद आए और आपके लिए वोट करें तो मैं चाहूंगा कि शिवानी नाईक लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लग धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच मिलकर गाय सूरत आप सुन रेडियो और मुंबई से गीतांजलि राव का ये ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा है ओपन राउंड में तो अभी हमारे बीच प्रदीप शाह है प्रदीप शाह आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा कि अपने बारे में कुछ बताइए मेरा नाम प्रदीप शाह है मैं शांता बॉम्बे रहता हूँ और डायमंड ज्वेलरी का मेक टू ऑर्डर काम करता हूं ओके okay, प्रदीप शाह बहुत बहुत स्वागत है आपका और सुनाइए अपना परफॉर्मेंस दीवानों से मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है गुजरी है दीवानों से मत पूछो को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रहे जाते हैं और को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रहे जाते हैं ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है गुजरी है दीवानों से मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है गुजरी है, है उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से मत पूछो ओके प्रदीप जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है उपकार फिल्म का और मनोज कुमार पर शायद पिक्चराइज किया गया था ये गाना आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा हो तो प्रदीप जी की आवाज अच्छा लगा हो तो जरूर मैसेज कीजिए उनके लिए प्रदीप शाह लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यूक यू अच्छा लग रहा है मुंबई का एक ग्रुप गीतांजलि राव का ग्रुप है हमारे साथ जुड़ा हुआ ओपन राउंड के लिए तो अभी हमारे बीच में जारा शेख है मुझे ब्यूटिशियन में इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत एंड सिंगिंग में भी ओके okay, जारा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की आप सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और इसीलिए आप मधुबन रेडियो से जुड़े हुए हैं इस ओपन राउंड में तो मैं चाहूँगा कि एक मुखड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाएंगे फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जाग ले की फिर हसीरात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ओके okay, ओके okay, uh. जारा एक बात बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है अच्छा प्रेजेंटेशन किया है आशा करता हूं। हमारे सभी को आपकी आवाज़ पसंद आए और जारा की आवाज पसंद आ so जारा की आवाज़ पसंद आए तो जारा शेख लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर जारा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू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 विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ मेरा स्कूल का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल है और अब अभी इस वक्त मैं मेरे ऑडिशन ऑडिशन के लिए बहुत मैं बेटा हूँ कब ऑडिशन अच्छा होगा और गाना गाऊंगा ओके ओके विवेक बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कैसे ऑडिशन होगा कैसे गाएंगे तो चलिए मैं चाहूंगा कि विवेक आप अपना गाना सुनाइए स्वागत है ज्वाला सी जलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है डरती अम्बर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरारे आ रे जिसकी रखवालिया है करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश हो तेरी भक्ति का वरदान है जो कमाए वो धनवान है बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुत से जो अनजान है यू तुम तो शक सवारी तेरी सब है पहरादारी तेरी पाप की आंधिया राखो कभी जो ती न हारी तेरी अपनी तकदीर का वो खुद सी कन्दर हुआ है भूल के ये जहाँ है जिस किसी ने यहा है पाया तेरा विवेक बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ विवेक की आवाज अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो विवेक लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर विवेक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सब मिलकर गाय तरंग और मधुबन नाटी पट फोरे पर नाटी गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरख नमस्कार रेडियो तरंग डिजिटल सिंगिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोमिता हमारे बीच में है मुंबई से तो रोमिता अपने बारे में बताइए कुछ आ, मैं एक प्रोफेसर हूँ और जय हिम कॉलेज में पढ़ाती हूँ अंग्रेजी पढ़ाती हूँ और म्यूजिक मेरा पैशन है और मैं कुछ सालों से गा रही हूँ और बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स गाती हूँ रोमिता आधवानी बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लगा आप फिल्मों में और सब जगह गाती हैं और गाने का आपका शौक है पैशन है अच्छा लगा सुन के तो मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में आप अपना एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें भी सुनाइए ओके मैं आपको सुनाती हूँ मैं ममता का एक गाना है रहे न रहे हम महका करेंगे बन कली बन के तबाब वफ़ा में वो सुनाती रही न रही हम महका तरी बंकी बनके सभा रही न रही हम मौसम कोई हो इस जमन में रंग बनके हम किरा चाहती की खुशबू क्यों ही दुसो सीढ़ी की या बहारा त्यू ही चमती रोमिता बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आए और मैं चाहूंगा लिस्नर से कि रोमिता की आवाज अगर पसंद आए तो रोमिता लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रीड मोट वन चलिए रोमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच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 नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ अभी हर्षवर्धन शाह है आइए उनको सुनते हैं हर्षवर्धन शाह बहुत बहुत आपका स्वागत है और ओपन राउंड का ऑडिशन आप दे रहे हैं तो एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए ओम शांति मैं हर्षवर्धन शाह मुंबई से बोल रहा हूँ और आपका ये प्रोग्राम मुझे काफी अच्छा लग रहा है ऐसे मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं अभी मैं मेरा गाना शुरू करता हूं चलते हैं जितके लिए खोके दिए ढूंढ लाया हूं वही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे हाथों से ये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 टूटे न कही गुनगुनागा यही गीत में तेरे लिए चलते हैं जिसके लिए तेरी आ के दिए ढूंढ लाया वो ही तेरे नीए। जलते है तेरे लिए जिसके ओके थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वेरी मच नमस्कार हर्षवर्धन जी की आवाज अच्छा लगा हो तो जरूर आप हर्षवर्धन शाह लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर फैम सुनते रहो नमस्कर मधुका नाइन्टी पॉइंट फोर एफ नाइन पॉइंट फोर एफ गाएंगे सो मिलकर गाएंगे तो रंग सुर नमस्कार आप FM, आप सुन रहे एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है और अरुणा हमारे बीच में है अरुणा गुप्ते हमारे साथ हैं अरुणा जी बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और अपने बारे में बताइए अरुणा अरुणाक्सल कॉलेज इंग्लिश ओके अरुण जी बहुत अच्छी बात है आपको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है तो हमें खुशी है कि आप सही जगह पे आए हैं गाना गाने के लिए <laughs> तो चलिए हम आपके बारे में जी जी जी और मैं चाहूंगा कि एक एक अंतरा हमारे इस ओपन राउंड में आप सुनाइए ओके बिना जा लिया जाए ना बिन्न तिरी तेर बिंदना अरुणा okay, जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है ओल्ड मेलोडीज में से एक खूबसूरत गाना आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज अच्छी लगी okay. हो तो जरूर अरुणा गुप्ते लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अरुणा थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फोर दुनिटी थैंक यू a mm -hmm. नमस्कार आप सुंदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुंबई से एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा है गीतांजलि राव का ग्रुप है और सिद्धिया ने भी काफी मेहनत किया इस ग्रुप को बनाने में तो सिद्धिया के बारे में हम लोग जानते हैं उन्हीं से सिद्ध्या शेट्टी आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए नमस्ते आ, मैं सिद्धा शेट्टी मैं फिलहाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पर हूँ और मैं फिलहाल अब जस्ट यू कैन से बेबी ही हूँ संगीत के मामले में अभी क्लासिकल कर्नाटिकल सीख रही हूँ सिद्धिया बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच अपने बारे में बताने के लिए जी, जी। और मैं चाहूंगा कि एक ओपन राउंड में आप एक मुकड़ा एक अंतराज जो आपका पसंदीदा गाना है उसे आप हमें सुनाइए स्वागत है जो है Uh, दिल है दिल छोटा सा जो मेरा बहुत ही बहुत ही फेवरेट सॉन्ग सॉन्ग्राजी मेरी आइडियल है मुझे बहुत पसंद है uh, अभी मैं जस कोशिश करूंगी कोशिश नहीं मैं गाना ही चाहूंगी दिल छोटा सा छोटी मस्ती भरे मन की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 आसमानों में उड़ने की आशा दिल्ली छोटा सा महक जाऊ में आज तो वैसे मेरा मन भी तो महके है वैसे बादलो की मैं ओडो चरिया जाऊ में बन के बावरिया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 छोटी ओके सिद्धिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपका ये गाना बहुत पसंद आए आपकी आवाज अच्छा लगे तो सिद्धिया की आवाज अच्छी लगी हो तो सिद्धिया सेट्टी लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज चलिए सिद्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच अमीर थैंक यू सो मच वो मिल नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है मुंबई से गीतांजलि जुड़ रहे हैं और वो अपना ओपन राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे बीच में एक और विद्यार्थी है हेलो नमस्कार अपने बारे में बताइए मेरा नाम मानवी है मैं ग्यारह साल की हूँ मेरे स्कूल का नाम सेंट्रीजा कॉन्वेंट स्कूल है मैं सिक्स में पढ़ती हूँ ओके okay, बहुत बहुत स्वागत है आपका मानवी और मैं चाहूंगा कि आप एक मुखड़ा एक अंतरा हमें जरूर सुनाइए आपका पसंदीदा गाना धीरे धीरे बोल कोई सुनाली चिन्ना सुना चिन्ना कोई चिन्ना बातों के बदले आंखों से लो काम वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम बातों के बदले आंखों से लो काम वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम नादान तुम अनजान तुम रो तुम बेमान तुम क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं कोई जोर जवानी पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुनाने सुनाने कोई सुननाली हीरे धीरे धीरे बोल कोई सुननाली सुननाली कोई सुननाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया, आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए, मानवी की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो मानवी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थैंक यू क नमस्कार आप FM, आप सुन रहे एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुंबई से एक ग्रुप हमारे साथ ओपन ऑडिशन में जुड़ रहा है गीतांजलि राव का ग्रुप है तो अभी हमारे बीच में अनुकंपा मोदी हैं जिनसे हम बातें करेंगे और मैं चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुकम्पा एंड अपने बारे में बताइए कोशिश एंड एंड बाय प्रोफेशन आई आई एम स्पेशल एजुकेटर लव लाइफ ओके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि एक ओपन ऑडिशन में एक मुखड़ा एक अंतरा आपको सुनाना है तो आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइए okay. चंदन सावन चंचल चितवन धीरे से तरा मुस्काना चंदन सावन चंचल चितवन धीरे से तराए मुस्काना मुझे दोष न देना जगवालो मुझे दोष्णा देना जगवालो हो जाए अगर दिल दीवाना चंदन सब रो चंचल चितवन ये विशाल जैसी नील गगन पंछी की तरह उड़ जाऊँ मै सरहाना जो हो तेरी बाहों का गारों पीस हो जाऊ में मेरा बैरागी मन ढोल गया मेरा बैरागी मन ढोल गया देखी जो अदा तेरी मस्ताना चंदन सावन चंचल चितिरी से राय मुस्काना। ओके थैंक यू सो मच अनुकंपा मोदी बहुत ही खूबसूरत आप ओल्ड मेलोडी में से एक सुनाया आपने आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैं चाहूंगा कि हमारे लिस्नर से कहना चाहूंगा अनुकंपा की आवाज अच्छी लगी हो तो अनुकंपा मोदी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक क नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ओपन राउंड में हमारे साथ मुंबई से कुछ जुड़ रहे हैं बच्चे और गीतांजलि राव का ये ग्रुप है जिसमें हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं तो अर्पित हमारे बीच में है पिछली बार भी उन्होंने गया था और थर्ड प्राइज उन्होंने लिया था फिर से एक बार ओपन राउंड में वो अपना कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है तो एक बार फिर से उनका स्वागत है अर्पित बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए जी नमस्कार मेरा नाम है हरपीत शाह और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा किशोर कुमार जी का मेरे नैना सावन भादो मेरे नैना सावन भादो सिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नै सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा, ए दिल दीवाने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 मुझको याद जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा जी धन्यवाद ओके okay, अर्पित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बहुत सारी शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक आपको थैंक यू सरोग